कृषि विभाग से आए अधिकारीगण और दूसरे किसान संगठनों से आए प्रतिनिधि वह किसान भाइयों सबको मेरी राम राम सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं मेरा नाम है रणजीत सिंह गांव चमराड़ा जिला पानीपत मैं सात एकड़ का किसान हूं फ़ोन नंबर है सत्तानवे दो सौ सत्तानवे सैंतीस मैं एक छोटा सात एकड़ का किसान हूं मैंने सन 2000 में जैविक खेती शुरू की थी अब मैं पूरे खेत पर अपना जैविक खेती कर रहा हूं मेरा नेचुरल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसमें हर तरह की फसलें फसलों की मैं खेती करता हूँ और अब जो है मेरे खेत की पैदावार केमिकल के बराबर है और मेरी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर दो परसेंट है और साधन क्या है मेरे पास खेती करने के छोटा ट्रैक्टर है उसके पूरे औजार हैं और जनाब दो ट्यूब हैं एक सोलर से चलता है एक बिजली से चलता है एक कोल्ड स्टोर है दो टन अक्स्मता का वो भी सोलर से चलता है और पहले मैंने बायोगैस घर पे लगाया हुआ था और वो सैलरी कैनों में भर के पानी के साथ लिक्विड रूप में दी थी अब मैंने बायोगैस प्लांट अपने खेत पे लगा दिया और उसका ऐसा सिस्टम बना दिया कि जब ट्यूबवेल चलेगा तभी वो निकलेगी सैलरी लिक्विड रूप में जिस खेत में पानी चलेगा उसी में जाएगी और अनलिमिटेड जाएगी उसी कोई लिमिट नहीं है कि वह दो ग्राम जीवामृत के डाल दिए या चार डाल दिए नहीं जी ये मतलब रूटीन बारह महीने की है और उसी में जीवामृत वेस्ट डिकम्पोजर और गोकृपा अमृतम उसी में मिक्स होके जाता है और मेरा जो सिस्टम है खेती का जैसे खरपतवारों की समस्या है खरपतवारों की समस्या हल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है डाइवर्सिफिकेशन फसल भी विधिकरण अगर हम अदल बदल के फसलें बोएंगे तो मतलब ऐटोमेटिक खरपतवार नियंत्रण होते रहेंगे और जो कुछ बचेंगे उनको अपना हाथ से निकाल देंगे और दूसरा तरीका है मिश्रित खेती तो अब एकड़ एक में बाग है जिसमें डेढ़ सौ किस्म के प्लांट हैं और पूरे खेत की बाउंड्री पर पेड़ लगे हुए हैं कम से कम साढ़े तीन हज़ार पेड़ मेरे खेत पे मौजूद हैं और उसमें मेरा नर्सरी का भी काम है मैं मेडिसिन प्लांटों की नर्सरी बनाता हूँ और बेचता हूँ और जो मेरा मार्केट का सिस्टम ये है कि मेरे खेत पर महीने में कोई चार पाँच दिन ऐसे खाली जाते होंगे कि जब कोई कस्टमर मतलब ख़रीदने के लिए कुछ ना कुछ नहीं आता होगा तो काफ़ी तो मेरी सेल जो है मेरे फार्म से ही हो जाती है बाकी मैं आसपास के गांव में मतलब घूम के सेल कर देता हूं बाकी बड़े बड़े कृषि मेले लगते हैं उनमें भी मैं स्टाल लगाता हूँ और बाकी शहरों में जैसे गुड़गावा है उसमें भी मतलब हम जाके अपना माल बेचते हैं और मैंने फल और सब्जियों की एडिड वैल्यू के लिए एक छोटी सी प्रोसेस यूनिट भी लगाई है उसमें मैं मुर्बा अचार चटनी जूस पाउडर अरख ये सब चीज़ें बनाता हूँ और इसके पौधे भी काफ़ी मेरे पास उपलब्ध हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपके पास पशु कितने मेरे पास देसी और शाही वाल पाँच गाय हैं भैंस मेरे पास नहीं है तो कुछ पूछना चाहे की बात ऐसी है जनाब मैंने क्रेशर चलाया है खूब आप नहीं आप तो मैं थोड़ा बहुत करना बोता हूँ वो किसी दूसरे से बनाता हूँ लेकिन मैंने क्रेशर जब तक चलाया उसमें मैंने गुड़ की पकाई भी अपने हाथों से खुद की थी लेकिन मैं एक गारंटी देता था गुड़ बनवाने वालों को मेरे से मैं चलाता था लोग किराया पर गुड़ बनवाते थे भाई ये जो मैंने गुड़ बनाया है इसको जाकर पानी में डाल दियो और बाहर निकाल के रख दियो अगर वो सूख गया तो तुम्हारा है अगर वो पसीस गया तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ इतना पक्का मतलब ए, वो गुड़ बनाऊँ था आज जो आ रहा है वो तो कच्चा है वो उसमें भंडारण क्षमता नहीं है और वो कड़ा करो स्वाद भी नहीं आपका जो गोबर गैस प्लांट है उसमें क्या आप पशु का पेशाब भी डालते हो क्या था केस में हाँ पेशाब भी डाल देते हैं हेलो सर मेरा क्वेश्चन यू है कि आपने फलदार पौधे जो किस किस तरह की किस्में लगाई जो हमारे क्षेत्र में हो हैं? फलदार पौधों में है अमरूद की है चार पाँच किस्में मौसमी है अमरुद आलू बुखारा है और जनाब चकोतरा है और किन्नू है एक केला है बहुत मीडियम साइज का और बहुत मोटे साइज का और आडू है अनार है आवड़ा है थैंक यू सर अच्छा जो आप बता रहे थे कि जो प्रोड्यूस करते हो आप वो कुछ तो आपके फार्म से बिक जाता है वो तो विश्वास में बिक जाता है कि आपकी अच्छी इमेज है तो लेते हैं, और जैसे बाहर ले जाते हो गुड़गांव गुड़गाम लेते हो तो वहाँ कोई दिक्कत आती है सेल करने में या वैसे बिक जाता है जाता जी, कोई नहीं आती। कितने सालों से भेज रहे हो वहाँ गुड़गांव दिल्ली में कितने सालों से भेज रहे हो दो साल से दो साल से है तो आपके अब तो सब विश्वास करने लग गए होंगे ठीक इनका ऐसा है डिपार्टमेंट को हर जिले में कुछ किसान तो चाहिए होते हैं मेलों के लिए तो हर जगह इनका नाम डिपार्टमेंट वाले ही दे देते हैं और उस तरीके से हो जाता है। चालीस के करीब तो अवार्ड लिए हुए हैं मैंने इस कृषि क्षेत्र में आपको गेहूं में आपसे सीखने के लिए तो आए हम यहाँ आपसे सीखेंगे तो ही हम सीखे ना की गेहूँ की पैदावार मैक्सिम कितनी रही है मेरी गेहूँ की पैदावार तीन की पंद्रह क्विंटल रहेगी दूसरे के एक और वो जीरो जी तो सत्तर प्लस निकलता है अच्छा कीड़े और बीमारियों की क्या पोजीशन रहती है? कीड़े और बीमारियों की क्या क्या पोजीशन रहती है आपके खेतों में? क्या बोले? कीड़े बीमारी कितने क्या लगते हैं? सबसे बड़ा तो फायदा जैविक खेती का यही है की उसमे कीड़े बीमारियाँ आते ही नहीं अच्छा हमने जो है मतलब नेचुरल सिस्टम जो था प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके वो तोड़ दिया है जहाँ हमारे खेत में दुश्मन कीट पैदा होते हैं वहाँ प्रकृति मित्र कीट भी पैदा करती है और उससे कुछ बच जाता है और उसमें ज़्यादा नुकसान की संभावना हो जाती है तो मैं तो राख यूज़ करता हूँ राख एक हफ्ते में तो मतलब मैं अपनी सब्जियों में जिनमें कीड़े की संभावना है उनमें राख का छिड़काव कर ही देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है अगर उसमें फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता है तो नीम आँख धतूरा मिर्च लहसुन इनका वो अर्क बना के और वो छिड़क देते हैं कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ किसान के सामने दो चुनौती हैं भाईयो सबसे पहले क्वालिटी का उत्पादन कर लो और मार्केट क्रिएट कर लो और आँख इसका जैविक खेती शुरू कर दो बल्ले बल्ले है और किसान कुछ भी पैदा कर लो जब तक वो पैदा कर कर सीधा उत्पाद मंडी में फेंकेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला इसका चाहे ग्रुप बना के चाहे अपना पर्सनल अपने छोटे इंस्ट्रूमेंट लगा के अपने कोई प्रोसेसिंग यूनिट का जुगाड़ करो जब काम चल लगा नी -नी -नी काम चलता राम राम आ, लगाते हो आप अम्रूद? अम्रूद। हाँ। तो उसमें इस समय जो कीड़े की समस्या आ रही है वो कैसे कंट्रोल करते हो आप वो जो है फलमक्खी उसके लिए मैं पंद्रह बीस वो लगाता हूँ फेरोमैन ट्रेप अच्छा और वो जो है वो मतलब जब फूल आना शुरू होता है ना तब लगाता हूँ मैं और वो फड़ मक्खी है जो वो उसके जो नर पतंगे हैं वो उसमें रुक जाए हैं और मादा मक्खी गर्भ नहीं होती उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ती आप सोने ट्रैप लगाते हो क्या सोने ट्रैप और मक्खी उसमें आ, आ जाती है वो भी ठीक है दोनों ठीक है सोने ट्रैप अच्छी है वैसे बहुत बढ़िया है फल वाली मक्खी के लिए हाँ जी आपने आपने कहा हाँ भाई भाई बातचीत करने थोड़ी आई इतनी दूर से घर बार छोट के पशु आओ न के खेती ने छोड़ के मेहरबानी करके आप लोग इसमें रुचि लो तो कुछ न कुछ लेके जाएंगे नहीं तो खो के जाओगे मेहरबानी करके आप लोग शांति का दान दे ध्यान से सुने दस मिनट बीस मिनट घंटा दो घंटे बैठो तो उसमें पूरा सा, सारे के सारे अपने आप को यहाँ पे है ना डेडिकेट कर दो तो कुछ फायदा होगा तो बात को ध्यान से सुनना इनसे पहले तीसरे चौथे नंबर पर एक दूसरे की बात कट गई उस पे कौन सी बात है वो ध्यान से सुना उदय भान जी ने कहा था कि खेती में ऑर्गेनिक जैविक खेती में कीड़े मकोड़े बीमारियां आती हैं बाकायदा मैं भी इस बात का समर्थक हूँ मैं राज सिंह ढाका रिटायर्ड कृषि अधिकारी एसडीओ के पद से रिटायर हुआ हूँ पैंतीस साल की नौकरी करके मेरे को खेती का गहराइयों का काफ़ी ज्ञान है प्रैक्टिकल भी और किताबी भी, भी तो मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि ये भाई साहब कह रहे हैं भाई कीड़े मकोड़े आते ही नहीं अगर आप ऑर्गेनिक खेती करोगे तो और उदय बान जी कह रहे आते हैं तो आपस में जवाब दो जीए असल में बांधने का नहीं अगर मेरी बात आपको कड़वी लगी तो मैं एक भी सवाल नहीं करूंगा जी कड़वी बात है नहीं। नहीं। आपने अपनी बात कह दी हाँ तो कह तो जी तो बस इतना ही है फिर आप मेरे को रोक क्यों रहे हो क्या पता मैं इससे आगे और भी बहुत कोई बहुत बढ़िया बात कह देता आपने तो व्यक्ति की आजादी पे जो है ना आप आप एक आप इनसे पूछ रहे थे कि कि आपने क्यों नहीं मैंने हाँ। उस पे आपको कहा है कि आप अपनी बात कहिए लिया सवाल तो इस उन, बात का जवाब देख गलत है या वो भाई साहब गलत हैं एक मिनट एक मिनट आप बैठिए देखिए दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। हम कोई यूं कहे कि किसी किस्म की कोई बीमारी आती ही नहीं कोई कीड़ा आता ही नहीं कुछ भी समस्या होती ही नहीं वो बात पूरी तरह से सही नहीं है परंतु परंतु खेत में जैसे जैव विविधता बढ़ती है जैसे असल में बीमारी आती क्यों है क्योंकि पौधे को संतुलित खुराक ही नहीं मिलती पौधे का संतुलित विकास ही नहीं होता पौधा शरीर से कमज़ोर होता है तो बीमारी आती है मैं आपको इन दो लोगों की बात नहीं कह रहा 2017 में या 18 में हमने यही इस हाल में तब तो थोड़े लोग थे 40 लोगों से फार्म भरवाए थे कि भाई आपका जैविक का क्या अनुभव है कितनी दिक्कत है क्या समस्या है वगैरह वगैरह चालीस में से या सैंतीस थे या चालीस फार्म थे दो तीन को छोड़ के किसी ने यह नहीं लिखा कि कीड़े मेरी समस्या हैं, जबकि आप आम किसान से बात करोगे तो सबसे बड़ी समस्या कीड़े ही दिखते हैं जब आप जैविक खेती करते हैं आपकी जमीन का स्तर सुधर जाता है तो कीड़े बीमारियां अपने आप कम हो जाती हैं और फिर भी आती हैं उनके देसी उपाय हैं जो किताब में भी लिखे हैं और हम ट्रेनिंग में भी बताते हैं ए, मैं, ए, शायद मैंने अगला नाम अनाउंस नहीं किया था ए, मिगलानी जी आ जाएं और उसके बाद धर्मपाल हैं यहां पे धर्मपाल नहीं है ए, मिगलानी जी मिकनाली जी के बाद शास्त्री जी ए, ए, वो आएंगे हम सब जिलों से पहले एक एक कर लेते हैं फिर और सेकेंड राउंड में लोग आ जाएंगे करनाल से हैं मिगलानी जी